o okay. uh, ललाट शाख्यं चतुर्थ प्रकरण ज्यानाकाशकर्मा गणपेन्न संबुद संबंदेपा वर अस्पर्शयोगो वैना सत्वसुखो अभीवादो विरुद्ध देशित नमाह भूत वादि केचिदे अभूतसरे धीरा दिवद परस्पर भूतते किंचिद अभूत नाते दंत्यंजा ख्यापय ख्याम तैमोदमहे वयंदा न तवाद नि चतुपरकर प्रारंभ करते है कर. मांडू के तारिका की प्रक्रिया के अनुसार आत्मा जो है वो चतुर्थ वस्तु है माया संख्या सूर्य एक दो तीन तो ये माया है जैसे कोई जादूगर जब जादू दिखाता है ना बोलता एक दो तीन तो ये एक दो तीन तो माया है पर वो बोलने वाला जो है ना वो चौथा है वो माया से करे वाचम ने भी जिग गया सी सर वक्तारंभ क्या बोला गया ये मत देखो बोलने वाला कौन है ये देखो वक्तारम जिग गया सी वक्ता के बारे में जिज्ञासा करो वो जीव के पीछे कौन बैठा हुआ है जो बोल रहा है वो कान के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुन रहा है वो मन के पीछे कौन बैठा हुआ है जो मनन कर रहा है वो सुसुप्ति के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुसुप्ति को जानता है तो ये इसीलिए चतुर्थ प्रकरण इसको बोलते हैं ये सचमुच निषेध प्रधान प्रकरण है एक बड़ा वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक निषेध तो प्रधान प्रकरण है तो कैसे विश्व में जागृत अवस्था उपाधि है सप्तांग एकोन विंशति में तो वहां आगम प्रधान प्रकरण से अकार उकार मकार का अध्यालोप करके उसमें समझाया गया और तैयस में स्वप्नावस्था अवच्छा उठा देगा तो वहां बैतथ्य समझाया गया दूसरा प्रकरण है तीसरा प्रकरण जैसे प्राग्ञ अद्व एस तो सर्वेश्वर एस योनि सर्वस्य प्रभवा तेयोग ही भूताना संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय का स्थान असल में सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वयोनि का निरूपण जो है वो भी एकत्व प्रतिपत्ति के लिए है अग्वे को तो समझने का उपाय है अब चतुर्थ प्रकरण तो मूल उपनिषद में भी चतुर्थ प्रकरण में निषेध की ही प्रधानता है नंत प्रज्ञम न बहे प्रज्ञ नो भयतः प्रज्ञ न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम कारिकाचार्य भी गौड़ाचार्य भी निषेध की प्रधानता से ही चतुर्थ प्रकरण को प्रारंभ करते हैं ये बात कई लोगों के ध्यान में नहीं आती है तो उनको मालूम पड़ता है कि ये कोई शून्यवादी ग्रंथ है क्या तुरीय का निरूपण मूल उपनिषद में ही नान का प्रज्ञम न बहे प्रज्ञम विष तेजस दोनों का निषेध कर दिया नान का प्रज्ञम न बहे प्रज्ञम नोभ का प्रज्ञम अंतराल अवस्था का निषेध कर दिया न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञानगनम तो नेति नेति के द्वारा वधि रूप से निरूपित जो वस्तु है वो तुरय वस्तु है तो अलाप शांति प्रकरण में भी यदि निषेध की प्रधानता से निरूपण नहीं करेंगे तो उपनिषद के मूल की रक्षा कैसे होगी या उसका उपोद बलन उसका समर्थन कैसे होगा उसके समर्थन के लिए चतुर्थ प्रकरण में निषेध की प्रधानता ही होना आवश्यक है तो ये तो अद्भुत लीला है अद्भुत लीला क्या हुई अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञ को हम समझ सकते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जागृत स्वप्न में नहीं है स्वप्न जागृत में नहीं है जागृत स्वप्न की सुषुप्ति में नहीं है सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है हैं? परंतु आत्मा सब में है और सबसे न्यारा है तो ये जो पंचदशी आदि में जुक्ति दी हुई है आत्मा को समझाने के लिए अनुवृत्ति और व्यावृत्ति सबसे न्यारा और सब, सब का और सबसे न्यारा ये युक्ति दी हुई है अब ये चौथे प्रकरण में ही बात बताते हैं कि ये अन्वय व्यतिरिक की युक्ति भी एक प्रक्रिया ही है ये भी अद्वैत तत्व को समझाने के लिए एक युक्ति है एक तरकीब है एक उपाय है असल में द्वैत जब है नहीं तब किसमें कौन अन्वित होगा और किस से कौन व्यतिरिक्त तो होगा इसलिए ना अन्वय और ना तो व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक से रहित अपना तुरय शुद्ध आत्मा तो अंत शून्यम बहे शून्यम शून्य कुंभरे अंत पूर्णम बहे पूर्णम पूर्ण कुंभरे ऐसे औपनिषद लोग बोलते हैं आत्मा कैसा और ये अंत शून्य बहे शून्य न ना कुछ बाहर न कुछ भीतर जैसे एक खाली घड़ा आकाश में रखा हो बोले भाई अंत पूर्ण बहे पूर्ण जैसे कोई परिपूर्ण घड़ा आकाश में रखा हो शून्यता और पूर्णता दोनों से उपलक्षित दोनों से व्यतिरिक्त है और दोनों जिसमें कल्पित और दोनों का जो अधिष्ठान और दोनों का जो प्रकाशक और दोनों जिसमें बिल्कुल नहीं ऐसा आत्मस्वरूप ये तो निषेध के द्वारा आत्मज्ञान कराना कठिन है वो ये तो संपूर्ण श्रुतियों का स्वाध्याय करने पर भी इसको समझना बड़ा मुश्किल है ये सुविज्ञेय नहीं है श्रुति में बताया अणुरेश धर्म ये धर्म बड़ा सूक्ष्म बड़ा गह है इसके ज्ञान में गुरु की जरूरत है अनुभवी पुरुष होना चाहिए ये किसी भी कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं किसी भी उपासना अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं किसी भी योगा अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं किसी भी स्वाध्याय प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं ये केवल अनुभवी गुरु के द्वार प्राप्त किया जा सकता है इसलिए ऐसे प्रकरण के प्रारंभ में गौड़ पादाचार्य जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं तम बंदे द्विपदाम वरम दो पांव वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं द्विपदाम वरम ये अपने को जानते तो अपने में कल्पना तो कि इन्होंने चतुष्पाद बने की चतु सो यमात्मा चतुष्पाद अपने में कल्पना तो इन्होने की बने थी विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी है परंतु महाराज ये हैं द्विपाद मनुष्यों में श्रेष्ठ माने पुरुषोत्तम है द्विपदाम वरम महाभारत में नरनारायण का जहां वर्णन आता है वहां उनके लिए ये शब्द है द्विपदाम वरिष्ठाम वो द्विपादों में वरिष्ठ हैं। द्विपदाम वरिष्ठम नरन नरोत्तमम। नरो नरोत्तम तो श्री गौड़ महाराज बहुत काल तक बदर आश्रम में नर नारायण पर्वत के बीच में रह करके उन्होंने तपस्या की और साक्षात नर नारायण ने प्रकट होकर के उनको तत्व ज्ञान का दान किया ये जो संप्रदाय में प्रसिद्ध कथा है उसके अनुसार गौड़ पादाचार्य जी महाराज पुरुषोत्तम नारायण की वंदना कर रहे हैं पुरुषोत्तम गुरुदेव की वर्णना की वंदना कर रहे हैं असल में गुरु ही नारायण है स नारायण सशिव सरुद्र ब्रह्मा वही ब्रह्मा है वही रुद्र है वही नारायण है बोले भाई गुरु तो सबके अपने अपने होते हैं और सबके गुरु पुरुषोत्तम हैं सबके नार गुरु नारायण है तो ये नारायण माने नर शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान प्राणाम समूहो नारम नारेषु नर संबंधीषु सोच नारे हृदय अयनम से ये मनुष्य के हृदय में ये नारायण है हो आत्मदेव सबके अपने अपने होते हैं सब पुरुषोत्तम ही है कहें तो सब पुरुषोत्तम नहीं लेकिन उसके एक अनुभव की पहचान बताते हैं जैसे विचार सागर में बताया कि जो जगत को सत्य बतावे है ना स्वज्ञानी नहीं भव बारिजी मृग त्रिका कमाना अनुचित यह ताकत नहीं आना तो जो भेदभावी हो है, सो गुरु नहीं सब तदुतम सत्यम यत्र किंचिन न जाये तीसरे प्रकरण के अंत में उपसंहार किया कि जो किसी से पैदा नहीं हुआ और जिससे कुछ पैदा नहीं हुआ जो किसी का बेटा नहीं और जो किसी का बाप नहीं जो अद्वय सत्य है वही परमार्थ सत्य है जो विकृत होकर बेटा बनता है या किसी से विकृत होकर स्वयं उत्पन्न होता है वो सत्य नहीं है सत्य तो वो है जो आदि में मध्य में अंत में एक सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे एक सा मुझ में, मुझमें बुझमें उनमें जितने प्राकृतिक सत्य हैं व्यावहारिक सत्य हैं उनमें एक सा उसका नाम सत्य है तो बोले कि देखो जहां विरोध की संभावना है ना वो उत्तम दर्शन नहीं होता उत्तम दर्शन जो है विरोध जहां हो गए वो उत्तम दर्शन नहीं ये क्या कि जहां विरोध होगा वहां रागद्वेश होगा इतना पढ़ा इतना लिखा इतना गुना ये पंथ में फंसे लोग हो रागद्वेश करने लगते हैं पर रागद्वेश रहेगा अपने दिल में ही तो रहेगा ना तो जब तुम्हारे दिल में राग हो, जाए, हो जाएगा जब तुम्हारे दिल में द्वेष हो जाएगा कोई तो अच्छा दर्शन है दर्शन माने यथार्थ क्या दृष्टि और वो दृष्टि जिस पर कोई चश्मा हो दर्शन दर्शन माने दृष्टि दृष्टि दर्शन दृष्टि का नाम है दर्शन और दर्शन माने जिस पर दृष्टि माने जिस पर कोई लाल पीला हरा रंगीन चश्मा न लगा होए तब न उसको दृष्टि बोलेंगे और रंगीन चश्मा लगाने पर तो वो दृष्टि फिर यथार्थ दर्शनी नहीं रहती हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका में लाल कमल समर्थ रामदास ने कहा अशोक वाटिका में श्वेत कमल जानकी जी ने बताया सचमुच श्वेत कमल क्यों हनुमान जी अशोक वाटिका में गए सोन की बात जुटी और समर्थ रामदास अशोक वाटिका में नहीं गए उनकी बात सच्ची ये बात कैसे तो जानकी माता ने बताया कि हनुमान जी की आंख में क्रोध की लाली उनका चश्मा रंगीन हो गया हो चश्मा रंगीन हो जाने से दुनिया यथार्थ नहीं दिखती है और फिर ज्ञान प्राप्त किया जाता है अर्थ का यथार्थ दर्शन करने के लिए परमार्थ के दर्शन के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है परमार्थ के अनुभव के लिए और ये रंगीन भी कहा महाराज रामदास ने कहा कृष्ण बड़े राम बड़े कृष्णदास ने कहा कृष्ण बड़े गणेश गणेश शरण ने कहा गणेश बड़े है न तो अब क्या हो कौन बड़े तो बाबा तुम नाम रूप को पकड़ करके ऐसा बोल रहे हो है न ये राम ये कृष्ण ये गणेश सब एक ही तत्व से बने हैं अरे बच्चों मिठाई की शक्ल के लिए मत लड़ो उनकी शकल सूरत के लिए मत लड़ो कि हमें हाथी चाहिए कि घोड़ा उसमें जो खाण है वो खाओ मौज इसका नाम अद्वैत दर्शन है जो हृदय से राग द्वेष को मिटा दे सत्संगी भी अगर राग द्वेष करे नहीं? तो समझना कि उसने सत्संग में आकर के उसका दुरुपयोग किया बोले जितने द्वैत दर्शन हैं वे अन्योन्य विरोधार्थ रागद्वेश क्लेसास्पद दर्शन है अपने पक वही भाई भतीजा वहां भी पहुंच गए ये अपना पक्ष है ना? वहां भी इस दुश्मन पहुंच गया ये पराया पक्ष अरे बाबा तुम साधन करने के लिए निकले थे तो अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे दिल को बनाने के लिए कि दिल को बिगाड़ने के लिए क्यों निकले थे घर से क्यों गुरु के पास गए थे क्यों साधन किया था क्यों जप किया था क्यों स्वाध्याय किया था अपने दिल को बनाने के लिए की अपने दिल को बिगाड़ने के लिए तो जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन तो यहां बताते हैं कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपक्षी दो हैं एक तो द्वैतवादी और एक नैरात्यवादी वैनासिक जो आत्मा का उच्छेद मानते हैं जो मानते हैं कि निर्माण होने में निर्माण दशा में आत्मा का उच्छेद हो जाता है तो देखो द्वैतवादी तो आपस में लड़ते हैं और शून्यवादी जो है आत्मोच्छेदादी शून्यवादी वो आपस में लड़ते तो नहीं हैं। परंतु नारायण कहो किसको मुक्ति होती है निर्वाण किसको प्राप्त होता है सीताराम अगर निर्वाण किसी को प्राप्त ही नहीं होता तो वो पुरुषार्थ कैसे होगा मोक्ष नाम का वो पुरुषार्थ कैसे होगा तो नारायण ये जो ब्रह्माद्वैत दर्शन है ना अद्वैत ब्रह्म दर्शन ये सच्चा दर्शन है इसलिए गुरु वो है जो इस के को जाने इस के का अनुभव करे उसी का नाम गुरु है यही साक्षात भगवान है वो भगवान नहीं है जिससे भगवान दूर है वो भगवान है जिसने अपने आत्मा के रूप में भगवान का अनुभव किया मूर्तिमान ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान योगगनोपमान ज्ञेया भिन्न संबुद्ध तम बंदे द्विपदाबरम आचार्य पूजा थी अभिप्रेता सिद्ध्यर्थम ईष्यते शास्त्र आरंभ शंकराचार्य भगवान ने कहा इस शास्त्र के प्रारंभ में आचार्य का सत्कार करना चाहिए इसलिए मंगलाचरण करते हैं और ये आबीत न्याय से अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं मूल बात बोलते हैं आदित तो न्याय का क्या अर्थ होता है कि जो अपना पक्ष लिया था सो तो सिद्ध कर दिया लेकिन पर पक्ष का निषेध नहीं किया तो पर पक्ष का निषेध न करने से पाक्षिक रूप से उसकी भी प्राप्ति होती है तो उसका भी निषेध करना चाहिए तो उसके निषेध की शैली जरा जुदा है हम अपने मत को बीच में रख करके उनका निषेध नहीं करते हैं उनके सामने उन्हीं का मत रख करके निषेध करते हैं तो अपक्ष प्रतिषेध के द्वारा जो स्वमत की सिद्धि है एक तो स्वमत के उपादन के द्वारा स्वमत की सिद्धि और एक जो पक्ष हमने नहीं लिया था उसमें है ना उन उन पक्षों में क्या परस्पर विरोध है वो बता करके उनका दोष दिखा देना ये एक प्रक्रिया है तो अबीत अन्याय का अर्थ अबीत अन्याय समझो अबीत को ही अबीत बोलते हैं तो माने विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जो बात बीत गई ना उसको तो बीत बोलते हैं माने अपने पक्ष की सिद्धि तो हो गई वो तो सिद्ध हो गया कहता है परंतु एक चीज अभीत तो रह गई अभीत तो रह, अभी तो रह गई माने अभी वो बीती नहीं क्या नहीं बीती विगत नहीं हुई क्या का दूसरों का पक्ष तो उनका निषेध करके स्वपक्ष की जो सिद्धि है उसको आवीत न्याय कहते हैं और ये अलात शांति प्रकरण का क्या अभिप्राय है नारायण एक लकड़ी में एक ओर या दोनों ओर है ना? नशाल की तरह घास फूस बांध के या कपड़ा बांध के किरासीन का तेल डाल के आज जला देते हैं और उस लकड़ी को बीच में से पकड़ के घुमाते हैं तो कभी लंबा मालूम पड़े कभी गोल मालूम पड़े कभी चौड़ा मालूम पड़े उसको घुमाने से तरह तरह की शक्ल मालूम पड़ती है तो यद्यपि उस लूक में उस अलाव में किसी प्रकार की आकृति नहीं है न लंबी न गोल न चौड़ी न उसमें घोड़ा है न उसमें हाथी है न उसमें रथ है परंतु ऐसा घुमाते हैं उसको कि उसमें सब आकृतियां मालूम पड़ती है इसी प्रकार ये ज्ञानदेव जो है न महाराज ऐसी ऐसी आकृति बनाते हैं उन आकृतियों की शांति अर्थात बाद इसके लिए ये अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं तब अब यहां अनुभव में तीन बात आनी चाहिए वो बताते हैं मैंने जो अनुभव गुरुदेव को हुआ ना गुरु को जो अनुभव हुआ वो अनुभव कैसा बोले उनका ज्ञान आकाशकल है आकाश तुल्य है तुल्य अर्थ में ही ये ई सत समाप्ता जैसे किसी क्षत्रिय को बोला जाए ना ये कैसा है तो ब्राह्मण कल्प है है ना ब्राह्मण कल्प है माने वो क्षत्रिय का जो आचरण है वो ब्राह्मणवत है ये इसका अभिप्राय हुआ ब्राह्मण कल्प तो ये ब्राह्मण कैसा है बोले वैश्य कल्प है वैश्यकल्प तो है माने उसके आचरण वैश्यवत है ये पुरुष कैसा है स्त्री कल्प है कि ये स्त्री कैसी है कि पुरुष कल्प है पुरुषवत है पुरुषतुल्य है ये उसका अभिप्राय तो ये ज्ञान जो है ना लोग छोटा मोटा जो ज्ञान है उसको पकड़ते बैठ जाते हैं गुरु जी का ज्ञान कैसा बोले आकाशकल्प वो नाम रूप को पकड़ करके बैठने वाला नहीं है संपूर्ण नाम रूपों का प्रकाशक है वो काल से ये जितने ज्ञान होते हैं ना यंत्र के द्वारा जो ज्ञान होते हैं उनमें क्या दोष है कि आगे जब विज्ञान की उन्नति होगी और यंत्र में शोधन होगा और परिष्कृत किया जाएगा यंत्र तो जितना अब दिखता है इससे ज्यादा दिखेगा कि नहीं तो यंत्र तो अपने शोधन के साथ जितनी जितनी खोज होगी और जितना जितना उसके बारे में बोध होगा शोध और बोध उसके अनुसार यंत्र में परिष्कार होगा नारायण और यंत्र के द्वारा ज्ञान और विशाल होता जाएगा इसका अर्थ है ज्ञान अभी संकीर्ण है मानते तो नहीं है लोग वो तो जब जिसको जितना ज्ञान होता है उसी को पूरा मानते हैं बाबा जैसे देखो अभी आप कहोगे तो कि यहाँ प्रकाश है क्यों प्रकाश है बोले बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है भीतर इतनी रोशनी जल रही है यहाँ प्रकाश है तो समझो जितनी रोशनी यहां इस समय जल रही हैं, इससे अगर हजार गुना रोशनी और जला दी जाए तो आपको कैसा लगेगा यही ना कि पहले अंधेरा था अब ज्यादा रोशनी हो गई जितना खुला है स्थान इसमें सूरज की रोशनी आने के लिए उससे ज्यादा खोल दिया जाए तो यहाँ का प्रकाश बढ़ जाएगा तो जो यंत्र द्वारा ज्ञान होता है लौकिक ज्ञान होता है जो अनेकता का ज्ञान होता है उसमें वृद्धि की संभावना हमेशा बनी रहती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता विज्ञान जो है वो तो एक को अनेक करके दिखाने वाला है ये। अब बोले हम उस वस्तु के ज्ञान की चर्चा करते हैं है न कि अलग अलग फुटकर पदार्थों का ज्ञान नहीं छेद-फुट पदार्थों का ज्ञान नहीं जूज जुज का ज्ञान नहीं हो है ना? और कुल कुल का ज्ञान नहीं बोला जुज का नहीं और कुल का नहीं जूज और कुल है ना परिच्छिन्न और परिच्छिन्नताओं का जोर और सब का सब जितने टुकड़े हैं जितने जर्रे हैं उनका अलग अलग भी और उनके जोड़ का भी और उनके अलग अलग के अभाव का भी और उनके समूचे के भी अभाव का भी जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के ज्ञान की हम चर्चा करते हैं ये कहे के लिए है कि इसी से हमारा राग द्वेष का नितांत निराश हो जाता है संपूर्ण अनर्थों की उपशांति होकर के परमानंद की उपलब्धि स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो ज्ञान कैसा बोले जो किसी नाम में किसी रूप में किसी क्रिया में आबद्ध न होए, अखंड होए, अपरिच्छ न हो, हो, न हो अच्छा अब जानने वाले कैसे बल तो धर्मान योग ये जो जीव है ना जीवात्मा ज्ञाता धर्म शब्द का अर्थ है जानने वाले हो ये बड़ा तो बौद्धों में तो धर्म धातु स्वभाव होता एक धर्म धातु ही मानते हैं धर्म धातु तो धर्म शब्द का अर्थ ये समझो कि जैसे हाथ दोनों अलग अलग है ना और पांव दोनों अलग अलग और हाथ पांव भी परस्पर अलग अलग कान अलग नाक अलग जीभ अलग और आंख अलग शरीर में हड्डियां अलग अलग हो ये तो ऐसे बैठा दी गई हैं, कोई रस्सी वस्सी से बंधी नहीं है कोई कील नहीं लगाई है ना ऐसे ढंग से बैठा दी गई हैं कि एक में चिपकी रहती हैं, न उनके जोड़ने का ढंग ही निराला है कि एक दूसरे से सटी हुई है ऐसा है ये बिल्कुल अलग अलग तो इन सबको मैं रूप से जो धारण करता है ना उसको धर्म बोलते हैं है ना धारणा धारणाधर्मा तो धर्म कहते हैं किसको? कि जीवात्मा को ही धर्म कहते हैं तो ये तो अलग सब शरीर में अलग अलग मालूम पड़ते हैं कब बोले नहीं इस तत्व का जब विचार करोगे तो धर्मान योग गगनोपमान असल में ये आत्म तत्व जो है ये अलग अलग शरीर में अलग नहीं है ये भी उसी अपरिच्छिन्न ज्ञान के समान ही ये ज्ञाता भी अपरिच्छिन्न है अच्छा तो ज्ञान गे गे क्या है बोले गे या भिन्न संबुद्ध गे भी अपरिच्छिन्न है तो अपरिच्छिन्न जीवात्मा अपरिच्छिन्न ज्ञान और अपरिचिन्न ब्रह्म गे गे या भिन्न जहां ज्ञान का विषय अभिन्न अच्छिन्न जहां ज्ञान अभिन्न अच्छिन्न जहां ज्ञाता अभिन्न और अच्छिन्न इसका नाम अनुभव है वो भवम अनु इति अनुभव भवती भव जो जात पदार्थ है उसको भव बोलते हैं भव भवम अनु जो जात जायमान और जनिष्यमान जितनी तुरनाए हैं उनके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करता रहता है वो ज्ञान वो ज्ञान वो ज्ञाता अपने स्वरूप रूप से जिसने जाना है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है उसका नाम है गुरुदेव बोला उसका नाम है नारायण उसका नाम है पुरुषोत्तम तम बंदे द्विपदरम उन पुरुषोत्तम उन नरोत्तम, नर को जो हमारे ज्ञान के आदि स्वरूप उनकी हम वंदना करते हैं वंदना करते हैं माने उनके सम्मुख नम्र होते हैं नम्र होते हैं माने उनसे अतिरिक्त अपने को नहीं मानते वना पद का अर्थ ऐसे होता है नम होना हो नमस्कार माने नम हो जाना नम हो जाना माने अहंकार को छोड़ देना इसका अर्थ है उनकी क्रिया से हमारी क्रिया भिन्न नहीं उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि भिन्न नहीं उनके संकल्प से हमारा संकल्प भिन्न नहीं और उनके स्वरूप से हमारा स्वरूप भिन्न नहीं और स्वरूप की एकता में बुद्धि मन या कुछ भिन्न है ना तो असल में गुरु से अभेद होना माने गुरु का जो ज्ञान है सो ही शिष्य का ज्ञान है अगर गुरु के ज्ञान से शिष्य ने अपना ज्ञान कुछ अलग बनाया तो नमस्कार ही नहीं हुआ बोले तो हाँ गुरु जी हमारे ज्ञानी तो बहुत थे परंतु ये बात नहीं समझते थे नहीं? है ना इसलिए इस संबंध में हमने अपना मत उनसे अलग बना लिया हो तो भाई देखो हमारे गुरु जी परमार्थ तो खूब समझते थे लेकिन व्यवहार नहीं समझते थे है ना इसलिए भाई व्यवहार में हमारा उनका नहीं मिलता तो ये जो है ये संस्कार पक्ष है ना ये ज्ञान पक्ष नहीं है ये संस्कार पक्ष है जैसे गुरु जी ने अपने को अद्वय जाना वैसे हमने भी अपने को अद्वय जाना जो अद्वय गुरुदेव सो अद्वय मैं जो अद्वय परमात्मा सोई अद्वय आत्मा जो अद्वय ब्रह्म सोई अद्वय आह भेद का संपूर्ण निरसन ही नमस्कार का नमस्कार का अर्थ है अस्पर्श जोगो वही नामो सर्वसत्व सुखोहिता अबिवादो विरुद्ध देशित नमा अब कहते हैं कि अद्वैत दर्शन जोग जो है इसी को आओ नमस्कार करते हैं क्यों इसकी स्तुति करने के लिए एक स्पर्श जोग है अस्पर्श जोग माने जो दुनिया में किसी को टच न करे हो न्वाच प्रत्यक्ष बोलता है ना त्वाच अंगुली से किसी को छू दिया तो क्या हुआ स्पर्श हुआ है ना ये न्वाच हुआ ना त्वाच त्वच है ना टच टच करना हुआ कि नहीं हुआ तो ना रहा है। कि जीव और जो सिद्धांत है ना जैसे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में गए तो वहाँ जाके जीव से या नासिका से अमृत को टच किया वहाँ त्वचा अप्सरा का टच हुआ बोला वहाँ नंदन वन में सीतल मंद सुगंध वायु का टच हुआ उस उसपर्श जो हो गया बोला अब ऐसी समझो उपासनाओं में स्पर्श जोग होता है मिलना होता है है ना ऐसे समझो जोग में समाधि का स्पर्श होता है ये जोग ऐसा है है तो जोग परंतु स्पर्श किसी का नहीं क्योंकि दूसरा है ही नहीं अपना आप ही है सब देखते हुए नहीं देख रहे सुनते हुए नहीं सुन रहे बोलते हुए नहीं बोल रहे क्योंकि देखने में जहां आग्रह है कि हम यही देखें वहां स्पर्श है सुनने में जहां आग्रह हमेशा हमको अपनी तारीफ ही सुनने को मिले है ना? ये स्पर्श हो गया हो शब्द का स्पर्श हो गया हमेशा संगीत ही सुनने को मिले ये स्पर्श हो गया हमेशा हमारा प्रीतम ही देखने को मिले ये स्पर्श हो गया अस्पर्श है जोगो वही नामा जो वो जोग है जिसमें खाते हुए भी नहीं खाते आपने गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद का हुआ ख्यान सुना होगा जिसमें दुर्भाषा ने भर पेट भोजन किया भोजन कराने के बाद गोपियों ने पूछा कि महाराज ये जो जमुना जी बढ़ी हुई है बाढ़ आई हुई है इसको पार करके अब हम ब्रज में कैसे जाएं? तो दुर्भाषा जी बोले कि कहना जमुना जी से कि यदि दुर्भाषा कभी कुछ खाते न हो है ना? तो हमारे लिए रास्ता दे दो है? तो गोपियों ने कहा कि महाराज अभी तो हमारा सारा पकवान उड़ा गया है ना? ये हलवा पूरी है ना? और ये खीर जो हम ले आई थी ये मलाई ये रबड़ी ये लड्डू ये खुरचन सब खाया आपने अब कहते हो कि जाके यमुना जी से कहना कि अगर कुछ न खाया हो तो हमको रास्ता दे दो अब दुर्भाषा जी ने आत्मज्ञान का उपदेश किया है न बोले आत्मा जो है है ना आकाश है जिदाकाश घड़े में तुम खीर भर दो पूरी भर दो हलवा भर दो तो उससे क्या आकाश का स्पर्श होता है ए? बोले कि नहीं महाराज तो घड़े में भरो चाहे मत भरो आकाश को अछूता बोले ऐसे ही ये जो घड़ा है ना है ना ये शरीर का घड़ा है इसमें तुम हलवा पूरी खीर भर दो तो इसमें जो रहने वाला चिदा काश है उसका कोई स्पर्श होता है क्या है ना तो स्पर्श जोग वही गई नाम तो पहले बताया था कि दुष्पर्श सर्वज भी बड़ा कठिन है जो अब बताते हैं सर्वसत्व सुखो हिता अरे स्पर्श जोग तो ब्रह्म का स्वभाव ही है मर ब्रह्म देवताओं में ये बिल्कुल स्पर्श है किसी के साथ भी इसमें कोई संबंध नहीं बनता है संबंध बने तो बंधन बन जाए संबंध ही तो बंधन है ना एक बचपन की आप सुनाता हूँ एक गांव में हो गरीब लोग होते हैं ना तो वहाँ मोटर की तो चर्चा ही छोड़ो इक्का तांगा भी नहीं बैलगाड़ी भी नहीं गरीबों के घर गर में पालकी भी नहीं तो जब गांव के अही अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के चलते ना, ना तो थोड़ी दूर तक तो जूता पहन के चलते हो लेकिन दो चार फरलांग जहां गांव से अलग गए तो जूते को पांव में से निकाल के लाठी में लगाया और टांग लिया ऊपर कंधे पर कि जूता घिस न जाए है ना? ऐसे चलते और उनके पीछे पीछे उनकी जो श्रीमती होती वो रोती रोती चलती रोती हुई पुक्का फाड़ करो मैं बोले बोल गाये गाय करो तो मेरे मन में एक बार आया कि अगर इसको जाने में दुख होता है तो ये एक जाति क्यों है बैठ जाए रोती है तो चलती क्यों है है ना और अगर चलती है तो रोती क्यों है दोनों बात नहीं होना चाहिए है ना अगर दुख होता है कि जाने में दुख होता है तो बैठ जाए न जाए है नोले भाई दुख है का दुख नहीं होता है प्रेम से जा रही है तो फिर रोना नहीं चाहिए जाए ये दोनों काम क्यों करती है बोले भाई वो तो उसके साथ बंधी हुई है जा नहीं पड़ेगा उसको बोले काये को बंधी हुई है हमने कहा कहीं रस्सी नहीं कोई जंजीर नहीं है कोई तार वार से बंधी हुई नहीं कोई सांस नहीं किससे बंधी हुई है आप बताओ वहां गांठ कपड़े की कपड़े से गांठ भी नहीं बंधी हुई है काये का बंधन है तो संबंध का ही बंधन है ना असल में सम्यक बंधन का नाम ही संबंध है ऐसे बध गए कि बाहर की रस्सी की जरूरत ही नहीं रही ये सोना हमारा ये चांदी हमारी है ना? ये स्त्री हमारी ये पुत्र हमारा ये है ना ये संसार में संबंध जो है यही बंधन है और ये अद्वैत ब्रह्म का जो ज्ञान है वो कहता है देखो संबंध तो दूसरे के साथ होता है यहां तो संबंध नहीं है सब आत्मा है तब ये संसारी लोग कहेंगे कि ये तो सूखा ब्रह्म हुआ देखो असल में सूखा ब्रह्म नहीं हुआ अरे ये तो बड़ा गीला ब्रह्म हुआ हो तो कैसे कि किसी को मेरा समझना ये ज्यादा प्रेम है कि किसी को मैं समझना ये ज्यादा प्रेम है, है? आप स्वयं निर्णय करो जब किसी को दूसरा समझते हैं है ना? तब तो उससे संबंध बनाते हैं कि तुम हमारे बेटे तुम हमारे बाप तुम हमारी भाभी तुम हमारी पत्नी तुम हमारी माँ ये हमारी हमारी जो संबंध होता है वो तो दूसरे के साथ होता है और दूसरा नहीं रहा सब अपना आप ही रहोग ना देखो इस संबंध के बिना जो प्रेम है न संबंध के बिना जो प्रेम है ये बंधन से रहित प्रेम है इसमें स्पर्श नहीं है क्योंकि दूसरा हो तो स्पर्श करे ये तो अपना आत्मा ही है अपना आत्मा